श्री दुर्गा सप्तशती नवम अध्याय निशुंभ वध राजा सूरथ ने कहा भगवन आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्मा मुझे बतलाया अब रक्तबीज के मारे जाने पर क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ मेधा ऋषि कहते हैं राजन युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर और के क्रोध की सीमा न रही अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख, क्रोध में भर कर देवी की की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों प्रधान सेना थी उसके आगे पीछे तथा पास भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए महापराक्रमी में शुंभ और अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा तब देवी के साथ और का घोर से, से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई निशुम्भ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया अपने वाहन को चोट पहुँचने पर देवी ने छुरप नामक बाण से निशुंभ की तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी जिसमें आठ चांद जड़े थे खंड खंड कर दिया ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई देवी ने चक्र से उसके भी दो टुकड़े कर दिए अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और तब उसने गदा घुमा कर चंडी के ऊपर चलाई परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कट कर भस्म हो गई तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाढ़ समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया उस भयंकर पराक्रमी भाई शुंभ के के हो जाने पर पर को बड़ा क्रोध हुआ और का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा रथ बैठे-बैठे ही उत्तम आयुधों से दियाशोभित अपनी बड़ी बड़ी आठ अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा खींच असह्य गर्जना की साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त असुर सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मध दूर हो जाता था आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को गुंजा दिया फिर काली ने आकाश में उछलकर कर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए तत्पश्चात शिवदूति ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा ओ दुरात्मन खड़ा रह खड़ा रह तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे जय हो जय हो शुंभ ने वहाँ आकर जाजुल ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी का नामक शक्ति से काट दिया उस समय शुंभ के सिंहनास से तीनों लोक गुंज उठे राजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुम्भ ने अपने भयंकर बाणों से सैकड़ों टुकड़े कर दिए तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से से मारा, उसके आघात हो, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों से देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला फिर उस दैत्यराज ने दस हजार बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला तब उसने शूल हाथ में ले लिया देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली शूल से विदुर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रम महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह खड़ी रह कहता हुआ निकल आया उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी छटाकर हंस पड़ी और खड्ड से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा यह बड़ा भयंकर दृश्य था उधर काली तथा शिवद्यूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया कौमारी की शक्ति से विदुर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए वाराही के थूथन के आभाज से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले ऐद्र के हाथ से छुटे हुए वज्र से भी कितनों ही के प्राणों को प्राणों कितने ही नए प्राणों से हाथ धो बैठे कुछ असुर नष्ट हो गए कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिव शिवद्यूती तथा सिंह के ग्रास बन गए इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में की मंत्रर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में नृशुंभ वध नामक नौवा अध्याय पूरा हुआ